<coughs> ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के चौंतीसवें श्लोक तक विचार किया चौतीसवें श्लोक में जो आत्मा है उसका स्वरूप बताया निर्गुणा निष्क्रिया नित्यो निर्विकल्पो निरंजना करके गुणों से रहित है क्रिया से रहित है नित्य है अविद्या रूप अंजन से रहित है निर्मल तथा नित्य मुक्ता आदि के द्वारा बता दिया आगे जो बता रहे और जो हम अपने को जीव मान के बैठे हैं परिछिन्नमान के बैठे हैं वास्तव में सही व्यापक है किस प्रकार व्यापक है एक दृष्टांत के द्वारा पैतीसवें श्लोक में समझा रहे पैंतीसवा श्लोक देख लीजिए अहमा काशवत्व बहिंतर्गत चुता सदा सर्वसमाशुद्ध निसंगो निर्मलो अहम निर्मल आकाश के समान व्यापक अर्थात जैसा आकाश व्यापक है वैसा मैं व्यापक हूं। आया है गीता में यता यतागत सूक्ष्म नोपलप्य बहिंतर्गत च्युता सभी के बाहर सभी के अंदर सर्वत्र हों जिस प्रकार समुद्र में उत्पन्न हुए तरंग तरंग के अंदर भी वही जल है आगे भी पीछे भी सर्वत्र वही जल वैसा ही बाहर भी भीतर सर्वत्र प्रविष्ट है इसलिए अच्युता है अच्युत बोलते जो च्युत नहीं होता है किसी प्रकार से गुण से भी च्युत नहीं है और स्वरूपता भी च्युत नहीं दोनों से च्युत रहित है सदा सब सबके समान तो सदा सर्व समान बोलते हैं व्यापक के समान शुद्ध है निसंग है निर्मल तथा क्रिय से रहित अचल है ये बता दिया तो इस प्रकार ये हमारा स्वरूप है तो उसका तात्पर्य है तो यहां आकाशावत दिया आकाश व्यापक तो है अपेक्षाकृत वास्तव में वो भी व्यापक नहीं क्योंकि अपने उपादान कारण माय की अपेक्षा आकाश भी परछिन्नहे तस्मास्मात्मना काशसता आकाशीय उत्पत्ति भी इसलिए वो परिचिन हे तो भी भगवान व्यापक क्यों भगवान्ष्यकारिव्यापक है अपेक्षत तो यद्यपि माया के कार्य होने से परचिन्नह तथा आत्म की व्यापकता बदलाने के लिए आकाश की कंपैरिजन के आकाश आकाश के सदृश बता दे क्योंकि आकाश के समान दूसरा कोई दृष्टान्त था ही नहीं तो इसलिए उसका उपमा देते हुए का आकाश के समान व्यापक इसलिए आकाश के समान सभी के भीतर तथा बाहर है जैसा हम लोग आकाश में बैठे हैं आकाश मतलब मठ मत से परिचिन्ह आकाश तो आकाश में बैठे हैं अंदर भी आकाश है बाहर भी आकाश है आकाश में बैठे इसलिए आकाश के समान सभी के भीतर तथा बाहर मई हूं आत्मा ऐसा कहा है जो स्वरूप ऐश्वर्य तथा मर्यादा से कभी भी अच्त नहीं होता है कभी नाश नहीं होता है कभी अभाव नहीं होता है कभी क्षीण नहीं होता है उसे कहते हैं अचुत कहते हैं चुत से रहे रहते नाचुता अच्छुता ब्रह्मस्वरूप आत्मा अपने स्वरूप ऐश्वर्य तथा मर्यादा उससे कभी भी विचलित नहीं होता न च्युत होता न कोई परिवर्तन होता इसलिए वह अच्युत है वह सभी उपाधियों में अन्नमया से लेकर आनंदमया तक तन्मया हुआ उपाधि के समान भासता है के में कहा दिया है पृथ्वी के साथ हो तो होता है जैसा जो जल है जिस जिस में आप डालेंगे वैसा रूप धारण करता है बिजली जिसमें आप लगा दिया वैसा ही रूप धारण करते इसलिए उपाधियों में तन्मय हुआ उपाधि के समान भाषता है फिर भी आत्मा सदा निस्संग निर्मल चलनादि क्रिया से रहित शुद्ध स्वरूप है ये बता दिया क्योंकि सारी ये जो क्रिया है गुण है ये सब उपाधि के द्वारा है आत्मा में कोई गुण नहीं होता है क्यों जितने जितने गुण होते हैं उतने उतने स्थूल माना जाता है जैसे पृथ्वी में पांच गुण है रूप रस गंध स्वर्ष शब्द आदि पाँचों है इसलिए पृथ्वी स्थूल है जल में एक गुण कम हो गया कौन गंध इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म हो गया और अग्नि में देखिये दो गुण कम हो गया गंध भी नहीं है ना रस भी नहीं है इसलिए अग्नि और भी सूक्ष्म है इसमें गुरुत्व है तो ही नहीं ऊपर की ओर जाती है और आगे आइए वायु में वायु में देखिए तीन गुण कम हो गया केवल दो ही शब्द और स्वर्ष मात्र था इसलिए हमारा नेत्र का विषय नहीं बना आकाश में आइए एक ही गुण रहेगा शब्द मात्रा इसलिए और भी सूक्ष्म है तो पृथ्वी जल तेज वायु ये उत्तर उत्तर सूक्ष्म माना जाता है जैसे जैसा सूक्ष्म होते है वो इंद्रियों का विषेन ही बनता है जैसा पृथ्वी जल और तेज है पाँच चार तीन पृथ्वी में पांच जल में चार और तेज में तीन गुना इसलिए नेत्र का विषय बन गए और वायु है नेत्रेंद्र का विषय नहीं है त्वेंद्र तो का विषय और आकाश है ना नेत्रेंद्रिया का है ना तो दूसरा का तो दूर ही बात है इसलिए ये सूक्ष्म है इनके अपेक्षा और व्यापक और आत्मा में तो कोई गुण है ही नहीं गुणातीत है वो अत्यंत सूक्ष्म है और व्यापक है वो हमारा स्वरूप है वो हमारा स्वरूप अतः ये जो आत्मा में जो भी आया है परिचिन्न हो अथवा सुख दुख आदि हो अथवा अन्य जो भी है उपाधिकृत है उपाधि के द्वारा परिचिन्न हो गया उपाधि के द्वारा सुख दुख वाला हो गया किंतु उपाधि हटाने के बाद विचार करने पर वो जो आत्मा परिचिन्न नहीं है पारमार्थिक दृष्टि से क्योंकि दो दृष्टि होती एक व्यवहारिक दृष्टि अविचारणीय दृष्टि एक विचारणीय दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि उस दृष्टि से यदि देखेंगे तो व्यापक है वो इसलिए अहम व्यापक आकाशवत आकाश के समान व्यापक है किंतु आकाश भी एक सीमा तक है किंतु मैं आकाश से भी परे हों आत्मा हूँ हो, उसका भी कारण हो मैं व्यापक अरे ऐसा व्यापक आत्मा आप होते हुए भी अपने को परिचिन्न मान कर के दुखी हो रहे क्यों शास्त्र का अनुसंधान नहीं करते क्यों गुरु का वचन पालन नहीं करते तो शास्त्र और गुरु का वचन का अनुसंधान करते हुए विचार करते हुए हमारे अंदर पड़ी हुई जो उपहारी है दोष है उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और जैसा जैसा उपाधि हटेंगे अपना परिचिनत्व भी निवृत्त होंगे तभी अनुभव होगा मैं व्यापक हूँ मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ मैं चैतन्य स्वरूप हूँ सारा उपाधि से रहित हूँ इसलिए यहाँ आत्मबोध का निरूपण कर रहे विचार करो और अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ ओम शांति शांति शांति